परमार्थ प्रसंग 288 त्याग के बिना जैसे योग नहीं होता वैसे ही भोग भी नहीं होता त्याग के बिना भोग केवल दुर्भोग ही है एकमात्र दीर्घ कालव्यापी दुख सहन करना ही सार होता है त्याग का नाम सुनते ही लोग डर से भागते हैं वे धारणा ही नहीं कर सकते कि त्याग में कितना सुख है त्याग करने की बात से जो स्त्री पुत्र प्रियजन घर बार धन संपत्ति सब छोड़कर सन्यासी ही बनना पड़ेगा इसका क्या मतलब अपने रोज के व्यावहारिक जीवन में साधानुसार एक आधे छोटे मोटे त्याग का अभ्यास करके देख लू ना उसी से समझ सकोगे कि त्याग में कितना सुख और आनंद है उससे चित्त कितना व्यापक उदार और प्रसन्न होता है जो त्याग आनंद प्रदान नहीं करता वह त्याग त्याग नहीं है और कुछ है दो त्याग ही जीवन का जीवन है हम प्रतिक्षण अनजान में त्याग करते हैं जीवन धारण के लिए श्वास छोड़ते हैं आहार आदि के जरिए हृदय में जो ही रक्त संचय हुआ कि वैसे ही सांस सांस समस्त सिराओं में संचरित किया जा रहा है अन्यथा मृत्यु निश्चित है हम जो कुछ भी दूसरों से या प्रकृति से पाते हैं और जो कुछ भी उपार्जन करते हैं विद्या बुद्धि ज्ञान धन धर्म वे दूसरों के उपकार के लिए है दूसरों का अभाव मिटाने के लिए है उन्हें यदि बिना हिचकिचाहट के हम दान या वितरण करने में विमुख हों तो वे समय पाकर नष्ट हो जाते हैं किसी के भी कुछ काम में नहीं आते शब्द वितरण है विनिमय नहीं दान या त्याग पूर्वक और अभिसंधि रहित होना उचित है तभी वे अभय फलदायी होते हैं श्री स्वामी जी ने कहा है बस देते ही चलो कुछ प्रत्याशा मत रखो जो प्रत्याशा रखता है उसका सिंधु बिंदु हो जाता है दो बाह्य प्रकृति में त्याग की क्रिया सर्वत्र ही देखी जाती है सूर्य चंद्र तारे प्रकाश और उत्ताप दे रहे हैं झाड़ पौधे फल प्रसव करते हैं छाया दान करते और फूल मधु तथा सौरभ वितरण करते हैं नदी तृष्णा निवारण करती और पृथ्वी प्राणियों के लिए खाद्य तथा भोग सामग्री उत्पादन करती है सभी निरवतापूर्वक निज निज स्वभावानुसार जीवों के उपकार के लिए अपने आप को वितरित कर दे रहे हैं एक आदमी ही केवल मरने के समय ही मेरा मेरा करते मर रहा है दो सौ इक्यानबे योगी और त्यागी पुरुष अपने उपभोग के निमित्त किसी का भी ध्यान दान, दान ग्रहण नहीं करते क्योंकि उससे मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफी नुकसान पहुंचता है दान ग्रहण करने से बाध्य बाधकता पैदा होती है और दाता के पाप शरीर तथा मन को कलुषित करते हैं मेरे लिए यह हो जाए वह हो जाए मुझे यह चाहिए वह चाहिए इस प्रकार वासनाओं के अधीन होना और उनके लिए दान ग्रहण करने का नाम परिग्रह है अपरिग्रह है कामना शून्य त्याग का भाव केवल शरीर रक्षा के लिए कुछ ग्रहण करने को परिग्रह नहीं कहते ज्ञानी लोग फिर उस सामान्य भोग में भी आसक्त नहीं होते क्योंकि वे निश्चयपूर्वक जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है और उन्हें सुखेच्छा भी नहीं होती पर उनमें से जो कोई लोकहित कर कार्यों में रत रहते हैं वे उस काम को ठीक तरह से कर सकने के उद्देश्य से यदि दान स्वीकार करें तो उनमें दोष नहीं होता